को अपनी याज्ञवनिषद आशाबरों नमस्कारो न दुत्राभिलासी लक्ष्य निवर्तक परिव्रट परमेश्वरो अत्रे तो श्लोका वस्त्रादि से रहित सभी में एकमात्र ब्रह्म को देखता हुआ किसी भी व्यक्ति को नमन के योग्य न समझते हुए स्त्री पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति से हीन लक्ष्य लक्षणादि से ज्ञात तथा अलक्ष्य साम समाहित असमाहित अवस्थाओं द्वारा दोनों का निवर्तक सब कुछ त्याग देने वाला सन्यासी ही परमेश्वर होता है इस संबंध में ये श्लोक कहे गए हैं यो भवे पूर्व संन्यासी तुल्यो वै धर्म यदि तस्म प्रणाम कर्तव्यो नीतराज कदाचनं जिस मनुष्य ने अपने से पूर्व पहले ही संन्यास ग्रहण कर दिया हो अथवा जो धर्म तुल्य हो अर्थात आचार विचार एवं सम्प्रदाय से जो श्रेष्ठ हो उसे ही प्रणाम करना चाहिए किसी अन्य को नहीं प्रमादिजत्ता पिशुना कलहोत्सुका संयासीनो दृष्यन्ते वेद संदूषिताशया प्रमादी, बहिर्मुखी विषयों में आसक्त रहने वाले नीच कलह प्रिय एवं वेद के आशय अर्थात विचार को दोषपूर्ण प्रतिपादित करने वाले सन्यासी भी देखने में आते हैं नादिभ्य परे भूमि स्वाराध्य स्थितो ददात्मजों न कार्य कर्मण तदा नाम धाम काम एवं अवस्था आदि से परे ऊँचे श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित अद्वै रूप स्वराज्य में अर्थात जिसमें अपने से भिन्न कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता स्थित स्थितमति मत आत्मतत्व में निष्णात संयासी भला कैसे किसी को प्रणाम करे क्योंकि वह तो सभी में अपना ही रूप देखता है इसके लिए तो कोई भी कार्य संसार में शेष नहीं रखता ईश्वर वो जीव कलया प्रविष्टो भगवान प्रणमे प्रण दंडवत भूम आश्वचंडाल गोखरम आत्मतत्व को किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रणाम नहीं करता अथवा फिर ईश्वर को यह समझ कि वह जीव के रूप में इस संसार के समस्त प्राणियों में स्थित है घोड़े चांडाल गौ तथा गधे आदि सभी को दंडवत प्रणाम करता है मांस पांचालिका जास्तु यंत्रोकेंग पंजरे स्नावस्थिति ग्रंथि शालिन्यास्त्रीय शोभनम मांस मेदा आदि द्वारा निर्मित यत्र तत्र गमन करने वाली पिटारी रूप नारी के शरीर में जिसमें कि नसें हड्डी एवं ग्रंथियां ही स्थित है कौन सी वस्तु शोभनीय है तंग मांस रक्त रक्तवास पाबु पृथक विलोचनेम्यम चेत कि इस देवी स्वरूपा नारी की त्वचा मांस रक्त अश्रु एवं नेत्र आदि पृथक पृथक करके उसके शरीर के आंतरिक अवयवों को तो देखो क्या वे शोभनीय लगते हैं यदि नहीं तो फिर क्यों इस पर व्यर्थ में इतने मुक्त आसक्त हुए जाते हो मेरु सिंह तटोल्लासी गंगा जलरयोपा दृता जस्मिन मुनि भुक्त आहार्योल्लासालिता जिसके स्तनों पर लटकने वाले हार को मेरू पर्वत के शिखरों के बीच से गिरने वाली गंगा जल की धारा की उपमा दी गई है और वैसे ही वह हार प्रलक्षित भी होता है स्वसाने दिगंत स स्वाभिरा स्वाद्य काले लघुपिंड शमशान में तथा यत्र तत्र दिशाओं ने कट कर गिरा हुआ वही नारी का स्तन समय पाने पर कुत्तों द्वारा इस तरह से खाया जाता हुआ दिखाई पड़ता है जैसे कि एक सामान्य सा खाद्य पदार्थ का टुकड़ा केसक जलधारिणों दुष्पर्शालोचन प्रिया दुष्कृताग्नि शिखा नार्यो दृणवन्नरम सुंदर केसों को सुव्यवस्थित किए हुए नेत्रों में कज्जल काजल लगाने वाली दुष्पर्श स्पर्श के लिए दुष्प्राप्य नेत्रों को प्रिय लगने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के सदी जो स्त्रियाँ हैं वे मनुष्य को तृणवत् क्षण भर में जला देती हैं ज्वलिता अति दूर सरसा अपनी रहा स्त्रियों ही नरका ईंधनम चारु दारुणम ये स्त्रियॉँ दूर से ही दग्ध कर देने वाली अत्यंत रसयुक्त लगती हुई भी रसहीन कर देने वाली नरक की अग्नि की लकड़ियां हैं जो कि चारु दारूण सुंदर होने पर भी अत्यंत दुखदाई प्रतीत होती हैं काम नामना किराते मुग्ध चेतः नारियो नरविहंगा नाम अंग बंधन वागुरा कामदेवरूपी मानव रूपी पक्षियों को आबद्ध करने के लिए हृदय को मुक्त अर्थात मोहित कर देने वाला स्त्री रूपी जाल बिछा रखा है जन्म पल्ल जन्म पल्वल मित्तकर्मचारिणाम दुर्वास नारंजुर् नारी बडीस पिंड का रूपी तलैया में निवास करने वाली कलुषित हृदय रूपी कीचड़ में चलने वाले मनुष्य रूपी मछलियों के लिए दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधी ये स्त्रियॉँ मछली पकड़ने वाले कांटे की भांति है सर्वेशा दोष रत्ना सुसंगीकयानयाम दुख श्रृंखल या नित्यम अलमस्तु मम सभी तरह के दोष रत्नों की पिटारी रूप इन दुखों की जंजीर रूपी स्त्री से ये भगवान ही बचाए य स्त्री तस् भोगे इच्छा स्त्री कस्य कुभोग त्यक्ता जगत त्यक्तम जगत त्यक्ता सुखी भवे जिसके पास स्त्री है उसी के पास भोग की इच्छा है तथा तो जिसके पास स्त्री ही नहीं वह कहाँ किसके साथ भोगे यदि कोई मनुष्य स्त्री का त्याग कर दे तो यह समझना चाहिए कि उसने संसार को ही छोड़ दिया संसार छोड़ देने पर तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो ही जाता है अलभ्य मानस्तनय पितरो क्लेश ये चिं लब्धो ही गर्म पाते न प्रथवे वैसे पुत्र भी कष्ट देने वाला ही होता है क्योंकि पुत्र ना होने पर माता पिता को बहुत क्लेश होता है यदि किसी तरह से प्राप्त भी हो जाए तो गर्भपात हो जाने अथवा प्रसव पीड़ा का कष्ट ही देता है जात से गृहरोगादि कुमार से चुर्तता उपनीते प्य विद्यम अणुद्वाहस यदि किसी प्रकार से पुत्र हो भी जाता है तो उसे ग्रह रोग आदि हो जाते हैं या फिर बालक ही नालायक हो जाता है वह यज्ञोपवीत हो जाने के बाद भी अज्ञानी रह जाता है और यदि पढ़ लिख जाए तो विवाह होना दुष्कर हो जाता है यौनश्च पर दि च कुटुंबिन पुत्र दुःख से ना त्यंतो धनी चैन ते तदाम इसके अतिरिक्त जवान लड़के का पर नारी से बुरा संपर्क न हो जाए आदि भय बना रहता है या फिर यदि विवाह हो जाए तो बालकों की इतनी संख्या हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण भी कठिन हो जाता है इस तरह से पुत्र से होने वाले दुखों की कोई गणना नहीं इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि सेठ लोगों के बच्चे ही नहीं होते और यदि होते भी हैं तो मर जाते हैं आदि आदि अतः इन समस्त दुखों की कारण भूत स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए या विवाह ही न करें न पापाद चपलो न दे ना चपल से व्रह्म ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः यति को हाथ पैर आंखों और वाड़ी का चंचल नहीं होना चाहिए अर्थात उसे पूर्ण जितेंद्रिय होना चाहिए तभी वह ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर सकता है दृपो बद्धे स्वदेह चमैकात्म्य प्रपश्यत विवेकिन कुकोप स्वदेहा शत्रु एवं सांसारिक बंधनों से युक्त शरीर में जो एक भाव से देखने वाला ज्ञान यती होता है उसे किसी पर भी क्रोध नहीं आता जिस प्रकार की व्यक्ति को अपने हाथ पैर आदि अंगों पर क्रोध नहीं आता अप कारणी को कोपे कोप कथम न थे धर्म काम मोक्षाणाम प्रसय्या परिपंथि क्रोध करने वाले आदमी से पूछना चाहिए कि क्रोध पर ही तुम क्रोध क्यों नहीं करते हो जो समस्त वस्तुओं का मूल कारण है साथ जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का बलवान धैर्य है नमोस्तो मम कोपा स्वाश्रय ज्वासम कोपशम वैराग्य दाई दे अपने स्वयं के आधार को ही भस्म कर देने वाले क्रोध के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है मुझे वैराग्य प्रदान करने वाले एवं दोषों का बोध कराने वाले कोप को बारंबार नमन वंदन है यहां प्रबुद्ध तत्र संयमी प्रबुद्धात्रे विद्वांसुप्तिम जाति योगिराट जहाँ जब सामान्य जन चयन करते हैं वहाँ तब संयमी पुरुष जागता है संयमी पुरुष पूर्ण सावधान रहता है तथा जब अन्य सामान्य जन जागते हैं तब योगी पुरुष सुषुप्ति का आश्रय प्राप्त कर लेता है चिदिहा चिन्मात्र चिन्मय चिप चिदहते च लोका चिदित भाव यति को यही भावना करनी चाहिए कि मैं इस संसार में चिस्वरूप ही हूँ आखंड ब्रह्मांड चिन्मय है तथा सभी कुछ चिद्रूप ही है मैं भी चिद हूँ एवं संपूर्ण सृष्टि चिद्रूप ही है यती नदेय पारम हंसं परम पदम नाथ परतरम किंचि विद्य मुनिपुंगुपनिषद हे मुनिश्रेष्ठ परमहंस का परम श्रेष्ठ पद मोक्ष ही यतियों के लिए उपादेय अर्थात आवश्यक वस्तु है इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है यही सर्वोत्कृष्ट है इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई ओम पूर्णवद पूर्णविद पूर्णात् पूर्णमुच्च्यते पूर्णस्य पूर्ण महताज पूर्ण ओम शांति शांति शांति हरि ओम ये जाग्रवल्योपनिषद्माता